Nothing कंपनी ने अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं इनका नाम है Nothing Phone 3A और Nothing Phone 3A Pro। कंपनी ने इन दोनों फोन को मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में पेश किया है Nothing अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ लाइट इंटरफेस के लिए जाना जाता है और इस नई सीरीज में भी वही खास डिजाइन देखने को मिलता है Nothing Phone 3A सीरीज का डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है फोन के बैक पैनल पर ग्लिफ इंटरफेस दिया गया है जिसमें नोटिफिकेशन कॉल और चार्जिंग के दौरान अलग अलग लाइट पैटर्न दिखाई देते हैं यही फीचर नथिंग के फोन को बाकी स्मार्टफोन से अलग पहचान देता है डिस्प्ले की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में लगभग 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120 सौ हर्ट्स रिफ्रेश रेट मिलता है इससे फोन इस्तेमाल करते समय स्क्रॉलिंग और यूजर इंटरफेस काफी स्मूथ महसूस होता है परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों स्मार्टफोन मेंोसेसर दिया गया है फोन में आठ गीगाइट और बारह तक की रैम मिलती है जिससे मल्टी और रोजमर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं कैमरा की बात करें तो नथिंग फोन थ्री में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जबकि नथिंग फोन 3A ए प्रो में थोड़ा ज्यादा एडवांस कैमरा सिस्टम मिलता है सेल्फी के लिए दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है बैटरी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में पांच हजार पावर की बैटरी मिलती है और इसके साथ 50 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सकता है सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन एंड्रॉयड पंद्रह आधारित नथिंग वो पर चलते हैं जो अपने क्लीन और स्मूथ इंटरफेस के लिए जाना जाता है अगर कीमत की बात करें तो नथिंग फोन थ्री की शुरुआती कीमत लगभग सत्ताईस हजार रखी गई है जबकि नथिंग फोन 3A ए प्रो की कीमत करीब इकतीस हजार रुपए से शुरू होती है इन दोनों स्मार्टफोन के बिक्री भारत में 11 मार्च से शुरू होगी और इन्हें फ्लिपकार्ट तथा नथिंग की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा अगर निष्कर्ष की बात करें तो नथिंग फोन 3A सीरीज का डिजाइन का काफी यूनिक और आकर्षक है हालांकि की कीमत के हिसाब से कुछ यूजर्स को कैमरा उतना खास नहीं लग सकता और ये फोन एंड्रॉयड पंद्रह पर लॉन्च हुआ है जबकि बाजार में कई नए स्मार्टफोन एंड्रॉय सोलह के साथ आ रहे हैं इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि यह फोन अपनी कीमत के हिसाब से पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करता धन्यवाद